महाभारत आदि आदिपर्व एक अधिक सार्गुकों के से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना जरिताच पुराल काल से धीमान जागृति पुरस कृछका संप्राप्य व्यता नैवेति कर्यचे जरितारी बोला बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता यस्तो कच्छ मनुप्राप्त विचेता नवबुद्यते कच्छ काले व्यथित न नेजो विन्दते महत जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है सारी सिखवाचन धीरे चल प्राग्य सूरो बहू नाम भी भगवत को न सारी सिख ने कहा भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और सूरवीर होता है इसमें संशय नहीं है स्तंभ मित्रवाच ज्येष्ठस्ता तो भवति वही ज्येष्ठो तो मुच्चति कृष्णत ज्येष्ठश्चेन्न प्रजा नती कनी यान किम करी स्तंभ मित्र बोला बड़ा भाई पिता के तुल्य है बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा द्रोण वाचम त्वरितिहवा न क्रूरो नो विसर द्रोण ने कहा यह जाल्यमान अग्नि हमारे घोसले की ओर तीब्र वेग से आ रहा है इसके मुख में सात जिहवाए हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब और फैल रहा है एवं पुत्र का दुष्टभू प्रता भूतम तृण पार्थिव वैश्वपायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्र चित्र हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे वह स्तुति सुनो दरित रिवाच आत्मा शिवा योजल शरीर शिविरुधाम यो निरापते सुक्रम योन चाम दरितारी ने कहा अग्निदेव आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर हैं जल की योनि भी तुम ही हो ऊर्धम चाधस्पे पृष्ठतः पाशुत अर्चित महावीर महावीर आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे तथा अगल बगल सब और फैल रही है सारे सिकवाच माता प्राणा पितरम न पक्षा जाता नहीं बनो धूम के तो न नत्राता विद्य ते वै तस्मा दस्मा स्त्राही बड़ा समग्र सारे सृक बोला धूममय से सुशोभित अग्निदेव हमारी माता चली गई पिता का भी हमें पता नहीं है और हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें यद्ने ते शिव रूपम जे चे ते तेन न आर्तान्वय शरण ही शिण अग्ने आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा तो आपके जो सात ज्वालाएं हैं उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्थ प्राणियों की रक्षा कीजिए तमे वही कपसे जात वेदो नान्यपता गोसुदेव ऋचि नमान बालकान पालय स्व परे नेश जातवेदा एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं देव सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है व्य वाहन हम बालक ऋषि हैं हमारी रक्षा कीजिए हमसे दूर चले जाइए स्तंभ मित्रो मित्र आचर सर्वमग्निमे वहीिकर्विधम जगत तम धार्यसी भूतानी भूनम त्व विभरश स्तंभ मित्र ने कहा आगे एकमात्र आप ही सब कुछ है यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं हव्यवाह स्व तमेव पर मनीषिस्व ता बहुधा चापि आप ही अग्नि आप ही हव्य का वाहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य हैं मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं सृष्ट् लोकां तृणुमान हव्यवाह कालेते पचसी पुनः समृद्ध भुवन सेम्नेवसी पुनः प्रतिष्ठा हव्यवाह आप इन तीनों लोगों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं अतः अग्नि आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं द्रोण द्रोणवाच तमन्नम प्राणिभिर्भुक्तम अंतर्भूतो जगत पते नित्य प्रविध पचसी प्रतिष्ठित द्रोण बोला जगत पते आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है सूर्य सूर्य भूत रश्मिजातो भूमि रंभो भूमि जाता विश्वानाधाय पुनरुत्सृज काले दृष्टा भावयी शुक्र शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देख वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रथों का प्रस्तुत कर देते हैं त्वचा ये पुनः शुक्र विरुद्धो हरित् जाये पश्करण्य सुभद्रस्य महोदधि उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले मृतपति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याण में महासागर पूर्ण होते हैं इदम वही सदमास वरुणस्परायण शिवस्त्राता भवास्माकम् स्मां नद्यभिनाशय प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलम्बन है आप आशीतल एवं कल्याण में बनकर हमारे रक्षक होइए हमें नष्ट न कीजिए पिंगाक्ष लोहितग्रीव कृष्ण वर्तमन हुतासन परे न प्रेषिम चास्म पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवासन आप कृष्ण कृष्णवर्तमा है समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए दूर से ही निकल जाइए वाच एव मुक्त जात भेद्रोड़े न ब्रह्मवादीना द्रोणमा अ प्रतितात्मा मंदपाल अ प्रतिज्ञाया वह कहते हैं जन्मेजय विजय आदि द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्निदे अग्नि मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा अग्निर्वाचन ऋषि शिव हे ब्रह्म तद्यामी ने वेद्य ते भय अग्निबोले जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो क्योंकि तुमने इस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है मैं तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करूँगा तुम्हें कोई भय नहीं है मंदपारी नूय मम पूर्व निवेदिता वर्जयेह पुत्र का मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा ली दीजिएगा तदवचन द्रोण तया भाषित उभय मे गरीयस्तु यस्तु ब्रूही किम करवाणिते भृतम पीतोस्म भद्रम ते ब्रह्मण स्त्रोत्रेण द्रोण तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यहाँ जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है बोलो तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ ब्रह्मण साधु शिरोमणे तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे इस स्त्रोत्र मैं बहुत प्रसन्न हुआ द्रोणवाचम इमे मारजारका शुक्र निष्टे जयंती ना कुर स्वस्व उतासन सब द्रोण कहा शुक्ल स्वरूप अग्नि ये भी बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विघ्न करते रहते हैं उतासन आपने बंधु बांधवों सहित भत्म कर डालिए वै तथा तत्तमानग्नेभ्य अनुज्ञा सागान ददा खांडव धाव समृद्धो जनमे जय जी कहते हैं जन्मे जय की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे इति महाभारते आदि पर मय दर्शन पर्व सागकोपाख्या एकत्रशद्विशततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में सा्गकोपाख्यान विषयक दो सौ इक्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ सागकोपाख्यान